नमस्कार मैं अर्चना चाव आप सभी का स्वागत करती हूं आइए आज सुनते हैं रश्मि रविजा जी के ब्लॉग अपनी उनकी सबकी बातें से उनकी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है कश्मकश आंखें खुली तो पाया आंगन में चटकीली धूप फैली है हड़बड़ाकर खाट से तकरीबन कूद ही पड़ा लेकिन दूसरे ही क्षण लस्त हो फिर बैठ गया कहाँ जाना है उसे किस चीज़ की जल्दबाजी है भला आठ के बदले ग्यारह बजे भी बिस्तर छोड़े तो क्या फर्क पड़ जाएगा बेशुमार वक्त है उसके पास पूरे तीन वर्षों से बेकार बैठा आदमी अपने प्रति मन वित्रृष्णा से भर उठा डर कर माँ की ओर देखा शायद कुछ कहें लेकिन माँ पूरे मनोयोग से सब्जी काटने में लगी थी यही पहले वाली माँ होती तो उसकी देर तक सोए रहने की आदत को न जाने कितनी बार कोसते हुए उसे उठाने की हर चंद कोशिश कर गई होती और वह अन सुना करवटे बदलता रहता लेकिन अब माँ भी जानती है कौन सी पढ़ाई करनी है उसे और पड़कर ही कौन सा तीर मार लिया उसने शायद इसीलिए छोटे भाइयों को डांटती तो जरूर है पर वैसी बेचैनी नहीं रहती उनके शब्दों में थोड़ी देर तक घर का जायजा लेता रहा आंगन में नीलू जूठे बर्तन धो रही थी जब जब नीलू को यूं घर के कामों में उलझे देखता है एक अपराध बोध से भर उठता है आज जो नीलू की उंगलियाँ स्याही के बदले राख से सनी थी और हाथों में कलम की जगह जूठे बर्तन थमे थे उसकी वजह वह ही था एक ही समय उसे भी फीस के लिए पैसे चाहिए थे और नीलू को भी वरना उसका नाम कट जाता उसी महीने लोक मर्यादा निभाते दो दो शादियां भी निपटानी पड़ी थी एक ही साथ इतने सारे खर्चों का बोझ पिता के दुर्बल कंधे संभालने में असमर्थ थे और नीलू का स्कूल छुड़ा दिया गया तय हुआ वह प्राइवेट परीक्षाएं दिया करेंगी बुरा तो उसे बहुत लगा था पर सबके साथ साथ उसके मन में भी आशा की एक किरण थी कि उसका तो यह अंतिम वर्ष है अगले वर्ष वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और नीलू की छोटी पढ़ाई दोबारा जारी करवा सकेगा किंतु उस दिन को आज तीन साल बीत गए और ना तो वह ऑफिस जा सका ना नीलू स्कूल जबकि पिता बदस्तूर राय क्लिनिक से सदर हॉस्पिटल और वहां से आशा नर्सिंग होम का चक्कर लगाते रहे सोचा था नौकरी लगने के बाद पहला काम अपने पिता की ओवर टाइम ड्यूटी छुड़वाने की करेगा पर ऐसे ही जाने कितने सारे मनसूबे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते चले गए और वह निरुपाय खड़ा देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका क्या क्रूर मजाक है स्वस्थ युवा बेटा तो दिन भर खाट तोड़ता रहे और गठिया से पीड़ित पिता अपने दुखते जोड़ों सहित सड़के नापते रहे जब जब रात के दस बजे पिता के थके कदमों की आहट सुनता है मन अपार ग्लानी से भर उठता है उसे जागते हुए देखकर पिता पूछते हैं अरे सोया नहीं अभी तक और वह कट कर रह जाता है जी करता है काश आज बस सोए तो सोया ही रह जाए पर यहाँ तो मांगे मौत भी नहीं मिलती कई बार आत्महत्या के विचार ने भी सर उठाया लेकिन फिर रुक जाता है जी कर तो कोई सुख दे नहीं पा रहा मर कर ही कौन सा एहसान कर जाएगा बल्कि उल्टे समाज के सिपाह सालारों के बानों से बींधते रहने को अकेला छोड़ जाएगा अपने निरीह माता पिता को को सारी मुसीबत इनकी निरीहता लेकर ही है क्यों नहीं ये लोग भी उपेक्षा भरा व्यवहार अपनाते क्यों इनकी निगाहें इतनी सहानुभूति भरी है क्यों नहीं ये लोग भी औरों की तरह उसके यूं निठले बैठे रहने पर चीखते चिल्लाते क्यों नहीं पिता कहते कि वह अब इस लायक हो गया है कि अपना पेट खुद पाल सके कब तक उसका खर्च उठाते रहेंगे क्यों नहीं माँ तलखी से कहती कि रमेश विपुल अभय सब अपनी अपनी नौकरी पर चले गए वह कब तक बैठा रोटियां तोड़ता रहेगा क्यों नहीं कोई काम बताने पर नीलू पलट कर कहती क्या इसलिए पढ़ाई छुड़ा घर बैठा दिया था कि जब चाहो चाय बनवा सको पर ये लोग ऐसा कुछ नहीं कहते हर बात संभाल संभाल कर पूछी जाती है ताकि उसे अपनी बेचारगी का बोध ना हो पर उन्हें इसका ज़रा भी इल्हाम नहीं कि उसमें किस कदर आत्महीनता भर गई है बात बात में हीन भावना से ग्रस्त हो उठता है कहाँ चला गया उसका वह पुख्ता आत्मविश्वास वह बेलोस व्यवहार हर किसी से आंखें चुराता फिरता है आखिर क्यों सारे दोष खुद में ही नजर आते हैं लगता है कोई गहरी कमी है उसके व्यक्तित्व में पर अगर ऐसा होता तो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सबकी ज़ुबान पर उसका नाम कैसे होता आज भी पुराने प्रोफेसर्स मिलते हैं तो कितने प्यार से बातें करते हैं लेकिन वह है कि ठीक से जवाब तक नहीं दे पाता उनसे बातें करते हुए सोचता है कब टलें ये लोग वरना रितेश से कतराएगा ऐसा सपने में भी सोच सकता था भला वही पिद्दी सा रितेश जो कॉलेज में उसके चमचे के नाम से जाना जाता था उसके आगे पीछे घूमा करता और हर वक्त उसके मजाक का निशाना बना रहता था सामने से रितेश आ रहा है और उसकी निगाहें बेचैनी से किसी क्षरण स्थल की खोज में भटकने लगी लेकिन सामने तो सीधी सपाट सूनी सड़क फैली थी गली तो दूर कोई दरख्त भी नहीं जिसके पीछे छुप पीछा छुड़ा सके इसी उहापोह में था कि रितेश सामने आ गया हेलो अनिमेश कैसे हो कहते गर्म जोशी से हाथ मिलाया बदले में वह बस दांत निपोर कर रह गया इधर दिखते नहीं यार कहीं बाहर थे क्या नहीं यहीं तो था अटकते हुए किसी तरह कहा उसने और अगला सवाल वही हुआ जिससे बचने के लिए पैतरे बदल रहा था क्या कर रहे हो आजकल रितेश ने पूछा क्या बताएं बेरोजगार शब्द एक गाली सा लगता है उसे जब वह चुप रहा तो रितेश ने कहा चलो तुम्हें कॉफ़ी पिलाते हैं फिर ऑफिस भी जाना है हाँ इसी जुमले के लिए तो कॉफ़ी की दावत दी गई थी अब सुनाता रहेगा अपने ऑफिस कली, बॉस उनकी सेक्रेटरी के घिसे पीटे किस्से उसे चुप देख रितेश ने फिर जोर डाला चलो ना कॉफ़ी पीते हुए अपनी कोई नज्म सुनाना कॉलेज में तो बड़ी मशहूर थी तुम्हारी कविताएं सुनकर जाने कितनी लड़कियां आहें भरती थी कोई ताज़ी हमें भी सुना दो मन हुआ बुरी तरह झिड़क दे पिता बड़े ओहदे पर हैं जमहाइयाँ लेने को एक कुर्सी मिल गई है तभी ये कविताएं सूझ रही है मेरी तरह चप्पलें चटकानी पड़े तो पता चले ये पूछने का अर्थ क्या है पर उलट में बस इतना कहा एक दोस्त को ऑफ करने जा रहा था उसके ट्रेन का टाइम हो चला है मिलते हैं फिर कभी ओके दोस्त टेक केयर कहता हाथ हिलाता रितेश चला गया लेकिन रितेश के जाने के बाद जी भरकर कर दी खुद को आजकल एक यही काम तो जोर शोर से हो रहा है आखिर इस तरह हीन भावना से ग्रस्त होने की क्या जरूरत थी क्या वह देखने में भी अच्छा नहीं रहा नहीं नहीं शारीरिक सौष्ठव में तो वह अब भी कम नहीं पर चेहरे का क्या करेगा जिस पर हर वक्त मनहूसियत की छाप लगी रहती है और लोग हैं कि सहानुभूति दिखाने से बाज नहीं आते नुक्कड़ के बनवारी चाचा हों या कलावती मौसी नज़र पड़ते ही बड़ी चिंता से पूछेंगे कहीं कुछ काम बना पता नहीं उसे इन शब्दों में दया की भावना नजर आ जाती है और वह बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है घर से निकलने का मन ही नहीं होता और आजकल तो निकलना और भी दुभर क्योंकि रूपा मायके आई हुई थी वही रूपा जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी रूपा में तो बहुत हिम्मत थी इंतजार करने साथ भाग तक चलने को तैयार थी पर वही पीछे हट गया कोई फिल्म के हीरो हीरोइन तो नहीं थे दोनों कि जंगल में वह लकड़ियां काट कर लाता और सजी धजी रूपा उसके लिए खाना बनाती रूपा की शादी हो गई एक नन्ना मुन्ना भी गोद में आ गया कई मौसम बदल गए पर नहीं बदला रूपा की आंखों का खूनी रंग आज भी कभी उस पर नज़र पड़ जाए तो रूपा की आंखें अंगारे उगलने लगती है शुक्र है उसे हर तरफ से नकारा पाकर भी माँ पिता की आंखें प्यार से उतनी ही लबरेज रहती है हर बार कोई नया फॉर्म या परीक्षा देने के लिए राह खर्च मांगते समय कट कर रह जाता है पर पिता उतने ही प्यार से पूछते हैं कितने चाहिए और दस पाँच ऊपर से पकड़ा देते हैं रख लो ज़रूरत वक्त काम आएंगे वह तो तंग आ चुका है इंटरव्यू देते देते लेकिन इंटरव्यू का नाम सुनते ही परिवार में उछा उमंग की एक लहर सी दौड़ जाती है नीलू दरवाजे के पास पानी भरी बाल्टी रख देती है नमन भागकर हलवाई के यहाँ से दही ले आता है माँ टीका करती है वार के अनुसार धनिया गुड़ राई देती है अगर वह वा पहले वाला अनिमेश होता तो इन सारे कर्म की साफ साफ खिल्ली उड़ा चलता बनता अब झुकाए सब सह लेता है शायद यही सब मिलकर उसके रूठे भाग्य को मना सकें लेकिन हठी बालक सा उसका भाग्य अपनी जगह पर अड़ा रहता है वह इन सारे हथियारों से लैस होकर जाता है और हथियार डालकर चला आता है पता चलता है चुनाव तो पहले ही कर लिया गया था इंटरव्यू तो मात्र एक दिखावा था लेकिन अब आजीज आ गया है वह जब भी कोई नया इंटरव्यू कॉल आता है सबके चेहरे पर आशा की चमक आ जाती है बुझा मन लिए लौटता है तो पूछता तो कोई नहीं सब उसके चेहरे से भाँपने की कोशिश करते हैं नीलू नमन माँ सब आसपास मंडराते रहते हैं आखिर वह सच्चाई बताता है और सबकी आंखों में जल रही आशा अपेक्षा की लौ दप से बुझ जाती है माँ एक गहरा निश्वास लेती है पिता अपने दोनों हाथ उठाकर कहते हैं हो है वही जो राम रची राखा पर अब उसने सोच लिया उसे इन सारी स्थितियों का अंत करना ही होगा किसी को कुछ नहीं बताएगा बार बार अपराध बोध से ग्रस्त होने की मजबूरी से खुद को उबारना ही होगा अब घर में तभी बताएगा जब पहला वेतन लाकर माँ के हाथ पर रख देगा ट्यूशन लेकर लौटा तो नीलू की जगह माँ ने खाना परोसा और देर तक वहीं बैठी रही तो लगा कुछ कहना चाहती है खुद ही पूछ लिया क्या बात है माँ नहीं बात क्या होगी माँ कुछ अटकती हुई सी बोल रही थी अगले हफ्ते से नीलू के दसवीं के इम्तहान हैं नीलू प्राइवेट से दसवीं कर रही थी बहुत मेहनत करती थी लड़की वो भी उसे पढ़ा देता था उसे पूरा विश्वास था नीलू फर्स्ट डिवीजन से पास होगी माँ ने आगे बोला सेंटर दूसरे शहर पड़ा है रहने की तो कोई समस्या नहीं चाचा जी वहाँ पर हैं ही पर लेकर कौन जाए पिताजी को छुट्टी मिलेगी नहीं और मिल भी जाए तो पैसे कटेंगे वो भारी पड़ेगा मैं साथ चली भी जाऊं पर वहाँ नीलू को एग्ज़ाम सेंटर रोज लेकर कौन जाएगा मेरे लिए वो शहर नया है वैसे भी अकेले आने जाने की आदत नहीं फिर माँ ने बड़े संकोच से पूछा तेरा कोई इम्तहान तो नहीं तू जा सकता है वह माँ के पूछने के पहले ही खुद को प्रस्तुत कर देना चाहता था पर एक समस्या थी एक परीक्षा वह घर में बिना बताए दे आया था लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर गया था और इंटरव्यू भी दे आया था इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था लेकिन यह बात कहे कैसे कह देगा तो वही आशाएं अपेक्षाएं सर उठाने लगेगी जिनसे भागना चाह रहा था और फिर नौकरी नहीं मिली तो सबकी आशाएँ बुझ जाएंगी नहीं अब और उम्मीदें नहीं दिलानी उन्हें फिर से निराशा की खाई में गिरते उन्हें नहीं देख पाएगा अब तक तो नौकरी मिली नहीं इस बार ही मिल जाएगी इसकी क्या गारंटी है अब इस स्थिति से उबारना ही होगा खुद को और नीलू के भी बोर्ड के इम्तिहान हैं पहले ही उसकी वजह से वह तीन साल से स्कूल छोड़ घर बैठी हुई थी तय कर लिया कुछ नहीं बताएगा माँ की आंखें उस पर टिकी थीं बोला चिंता मत करो माँ मैं लेकर जाऊँगा सामान संभालते हुए भी कई बार जी में आया जाकर कह दे दरवाजे तक गया भी फिर जी कड़ा कर लौट आया नहीं अब और बेवकुफ नहीं बनाना उसे बहुत हो गया तमाशा कितनी बार तो दे चुका है इंटरव्यू कब आया अपॉइंटमेंट लेटर और वह नीलू को लेकर इम्तिहान दिलवाने चला गया पूरे पंद्रह दिन बाद लौटा चाचा चाची और उनके बच्चों के साथ अच्छा समय बिताया नया शहर बहुत त्रास आया उसे जिधर चाहे निकल जाओ न पहचाने चेहरे न पहचाने सवालों से टकराने का डर घर पर आकर सामान रखते ही माँ एक लिफाफा लेकर आई देख तो नौकरी का कागज़ है क्या उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पंक्तियों पर नज़र पड़ते ही स्तंभित रह गया चेहरा सफ़ेद पड़ गया कंधे झूल आए कागज़ हाथों से गिर पड़ा कैसे कहे जॉइनिंग डेट बीत गया इसका